गीता तत्व चिंतन योगारूढ़ोद्य दो सौ अंठावन कर्मफल का आश्रय छोड़ने का अर्थ यहाँ पर अनाश्रित कर्मफल कहा अर्थात कर्मफल सन्यासी या योगी के जीवन का आधार नहीं होता कर्मफल की इच्छा को यहाँ नकारा नहीं गया है मनुष्य जब परार्थ दूसरों की सहायता कर्म करता है तब भी उसमें कर्मफल की इच्छा होती है पर वह इच्छा इतनी बलवती न हो जाए कि वही कर्म करने का आधार बन जाए सामान्यतः तो मनुष्य जब सेवा कार्यों में लगता है तो कर्म फल ही उसकी कर्म प्रेरणा का आधार बन जाया करता है यह इसलिए होता है कि वह भूल जाता है कि कर्म फल पर उसका अधिकार नहीं है उसका अधिकार तो मात्र कर्म करने पर ही है वह भूल जाता है कि कर्म फल उसकी इच्छा से नहीं मिलेगा वह तो कर्म की गुणवत्ता होगी जो फल प्रदान करेगी जब हम कर्म फल का आश्रय छोड़कर और ईश्वर का आश्रय पकड़कर कर कर्तव्य कर्म करते हैं तो उसे सन्यास की भी पात्रता प्राप्त होती है तथा योगी होने की भी सन्यासी में त्याग की प्रधानता होती है और योगी में बुद्धि की क्षमता की कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करने से अपने लिए कुछ पाने की इच्छा का अभाव हो गया और इस प्रकार कामना रूपी अग्नि का त्याग सज गया यही सच्चा संन्यास है घर में पत्नी है पर योषाग्नि का त्याग है कर्म हो रहे हैं पर कामाग्नि का त्याग है तो ऐसा त्यागी व्यक्ति सन्यासी ही कहा जाएगा उसी प्रकार मात्र आसन लगाकर बैठ जाने वाला बाह्य क्रिया में रहित व्यक्ति अप्रिय तो हो सकता है पर मन ही च, मन की चंचलता और चाह के चलते उसकी बुद्धि समत्व से दूर रहेगी उसके भीतर अहमता ममता और राग द्वेष का खेल चलता रहेगा और इसलिए वह योगी नहीं कहलाएगा ईश्वराश्रित होकर कर्तव्य कर्म करने से कर्म की सफलता विफलता में ईश्वर की ही मंजुल और मांगलिक इच्छा को देख वह अपनी बुद्धि को असंतुलित होने से बचा सकेगा तथा बाहर से उसका जीवन कर्म संकुल दिखता हुआ भी, वह अर्थों में योगी होने की पात्रता अर्जित कर लेगा भगवान कृष्ण अर्जुन को कार्य कर्म करणीय कर्म कर्तव्य कर्म करने का निर्देश देते हैं करने कर्म को स्वप्र स्वभाव प्राप्त कर्म या सहज कर्म भी कहते हैं जो कर्म मुझे अनायास प्राप्त है इसके विकर्म और अकर्म इन दो रूपों से दूर रहकर उसका उद्यम उद्यमपूर्वक अनुष्ठान ही मेरे लिए कर्तव्य कर्म है विकर्म का तात्पर्य है विपरीत कर्म ऐसा कर्म जो शास्त्र निंदित या समाज निंदित है जिसे हम सामान्य भाषा में अशुभ या बुरा कर्म कहते हैं अकर्म का अर्थ है आलस्य प्रमाद तमोगुण की अधिकता से निकलने वाली क्रियाहीनता की स्थिति इस पर हमने अपने बायसठवें गीता प्रवचन विस्तार से विचार किया है कई लोग कर्तव्य कर्म को वर्णाश्रम विहित कर्म भी कहते हैं पर आज युग के प्रभाव से जब एक ब्राह्मण जूते की दुकान खोलकर बैठे और वानप्रस्थ आश्रम का नामो निशान भी ना हो तब वर्णाश्रम की दुहाई देते हुए तो उसके अनुसार चलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है ऐसी दशा में व्यक्ति के लिए कर्तव्य कर्म वह है जो उसे सहज रूप से प्राप्त है श्लोक के उत्तरार्थ में सन्यासी च योगी च इस प्रकार दो बार च शब्द प्रयोग किया गया है जो आपात दृष्टि से अनावश्यक प्रतीत होता है क्योंकि एक बार च का प्रयोग ही यथेष्ट होता पर यहाँ पर भगवान कृष्ण जोर देकर कहना चाहते हैं कि यही सन्यासी है वही योगी है निरग्नि और अक्रिय ये सन्यासी और योगी की नितांत भिन्नता प्रदर्शित करने में भी अतिरिक्त च की सार सकता है पर इसका तात्पर्य यह भी नहीं होना चाहिए कि अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है अथवा यह की बाज क्रियाओं को त्याग कर ध्यान में बैठने वाला योगी नहीं है जिसने भली भांति अग्नि का सर्वथा त्याग कर दिया है और जिसमें ज्ञान के शास्त्र सम्मत लक्षण प्रकाशित है वह सतमुच एक महापुरुष है और आदर्श सन्यासी है इसी प्रकार जो अपनी वासनाओं के समन के फल फलस्वरूप अंतर्मुख हो गया है तथा जिसमें काम क्रोध आदि रागद्वेश विकारों का नाश होकर उससे उपजी ध्यान परायणता के कारण बाह्य क्रिया का अभाव हो गया है वह सही माने में योगी है यम संन्यासम प्राहु योगम तम विद्य पांडव सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चना हे अर्जुन जिसे संन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान क्योंकि संकल्पों का त्याग जिसने नहीं किया है ऐसा कोई भी पुरुष योगी नहीं होता